पातंजलोक प्रदीप साधनपाद सूत्र कर्म कर्मण्यकर्मय पशेद अकर्मणि च कर्म यबुद्धिमान युक्तः कृष्ण कर्मकृत जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित अनासक्त भाव से की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापना देखे और जो पुरुष अकर्म में भी कर्म के अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी त्याग रूप क्रिया को देखे वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम तमाहु पंडितम बुधा जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानीजन पंडित कहते हैं त्यक्ता कर्म फलात्संगम नितृप्तों निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्ति नव किंचित करोति सह जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तित्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार वर्तता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है यदि किसी के समक्ष कोई हिंसक जंतु किसी सोते हुए मनुष्य को काटने के लिए जाए और वह मनुष्य उसको दुख देने के विचार से न बचावे अथवा कोई अपने किसी नियत कर्तव्य कर्म को न करे तो वह अकर्म में कर्म होगा इससे भी दुख पाने के कर्माशय बनेंगे कर्म सिद्धांत बहुत गहन है स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आ सकता एकाग्र बुद्धि से ही समझा जा सकता है इस कर्म सिद्धांत का सार यही है कि कोई कर्म भी किसी को दुख देने के नीयत से न किया जाए माँ हिंसा सर्वभूतारी वास्तव में न कोई किसी को सुख दे सकता है न दुख जो मिलना है वह उसे अवश्य मिलेगा मनुष्य दूसरों को सुख दुख पहुँचाने की नियत से कर्म करके अपने अंदर सुख दुख पाने के कर्माशय एकत्र कर लेता है